भाइयों और बहनों आज भी आपने वही मधुर कंठ से एक मधुर भजन सुना उसमें तो ये कहा गया है ना कि हम ऐसे देश के वासी है जहाँ शोक नहीं और आह नहीं। और कि कहा मोह ने और ऐसे तो सबके वर्णन सब तो नहीं है लेकिन ऐसे जितने हमारे सरलो है वो दुश्मन मान नहीं है ऐसा देश कहाँ होगा तो जब पहले सुचेता देवी ने ये भजन सुनाया था उसके दुअर्ज समझाया था उस समाज में उसमें तो शायद आप में से कोई होंगे या नहीं होंगे तो मैंने वो बताया था कि एक तो वो देश जो कभी भक्त है उन्होंने हिंदुस्तान को कहा तो वो तो हिंदुस्तान के लिए तो उसकी एक इच्छा उसका स्वप्न कि हमारा देश तो ऐसा हम ऐसे देश के वासी हैं लेकिन आज तो ऐसा देश नहीं है जिस वक्त उन्होंने वो भजन बनाया वो तो पंद्रह अगस्त के पहले का है तो उठा रहे वहाँ तो शोक रहा है आ रहा लोभ रहा मोह रहा मद रहा मस्र रहा सब सब जो तो छे हमारे दुश्मन माने गए हैं छे में सब आ जाते हैं।, आ जाते हैं वो सब कपड़े तो तो तो भी नहीं थे तो सब चीजें तो उस वक़त भी जब उसने गाया तभी भरी थी तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी आशा तो ये है कि ऐसा देश को बने तो कैसा बने उसमें दूसरा अर्था जाता है तो वो तो देश तो ये भी तो देश है ना ये उसको तो कहा जो भगवान तो उसको कुरुक्षेत्र कहा उसको धर्मक्षेत्र भी कहा वो हमारा देश के लिए कहा तो कल हमने सुना तो वो बात हुई तो धर्मक्षेत्र हुआ। अगर वो मन मंदिर नहीं है मन हो जाता है तो वो कुरु का हो जाता है। तो तो तो है? अंधे स्वेच्छाचारी उसके पीछे 100 सौ तो बहुत तो पीछे हो गए ना वो कुरुक्षेत्र। लेकिन धर्म क्षेत्र तो तो बना तो उसका तो नाम ही धर्मराजा बना गांधी तो मीडिया ऐसा ये धर्म हमारा देश है उस देश में वो कहता है कि वो देश तो तो उसने बताई है ना कि वो कहता है की हमारा देश तो कौन सा है की जिसमे भगवान दिया ये आखिर में जो बताया है तो पिछले उसका नाम स्वदेश भी कहा स्वराज भी कहा तक हम काफी लोग ऐसे नहीं बनते हैं तब हिंदुस्तान जैसा है ऐसा है और जैसा आज कंगाल है ऐसा तो हिंदुस्तान कभी मैंने तो पाया नहीं है और इतिहास पढ़ा थोड़ा थोड़ा बचपन से पढ़ा तो उसमें भी ऐसा नहीं बताया था कि जैसा आज हम हैं गांधी मीडिया तो उस चीज में उस चीज को मिटाने के लिए जो आज है उसको तो उसमें वो जो भजन है उसमें बता देता है हम तो ऐसे बने एक तो बने दो तो बने और ऐसे सब मन मंदिर में वो बन जाते हैं और उसमें हम पैसे भगवान गांधी मीडिया करते हैं तो हमारे लिए सब ठेर हो जाता है पंजाब से तो उसको भागना पड़ा वहाँ तो वो मुसलमानों की सुश्रूषा करती थी और हिंदुओं की करती थी सिखों के करती जो कोई भी, भी आया ऐसी है तो चली गई सुशीला को तो, तो सुशीला ने उसको भाग इसी पड़ी है, अभी तो यहाँ तो वो भी तो निराशित सी आ गई है अभी तो यहाँ काम करो तो उसको मीडिया तो वहाँ चली गई है और वहाँ से पीछे आज मुझको थोड़ा सुनाने के लिए आ गई तो अच्छा है कि वहाँ हमारे मुंशी जी यहाँ बैठे हैं तो, उसकी भी तो हो गई है डॉक्टर तो वो भी वहाँ चली गई है चलो उस तो मैं काम करूँ खामो में बेचती रहूँ खाना ही खाती रहूँ तो, तो वो मुझको सुना। सुनाती है कि वहाँ कैसे लोगों की सुशोषा तो लोग पड़े काफी डॉक्टर सुनाती है कि वहाँ ऐसे लोग भरे हैं और इतनी आपत्ति भरी है इतनी व्याधि भरी है कि हम तो दो तीन डॉक्टर और औरत डॉक्टर डॉक्टर तो है भी नहीं तो वो कहती है कि काफ़ी डॉक्टर वहाँ रह सकते हैं और अगर रहें तो कुछ न कुछ तो कैसे सेवा कर सकेंगे अगर वो डॉक्टर जाते हैं तो कोई मेरी जो नीम हकीम तो है ही नहीं तो उनके पास तो मिल जा वो सब विलात की दवा नहीं चाहिए विलायत के डॉक्टर बने हैं तो वो सबक दवा भी उनके पास पूरी तो नहीं तो उनको वो अभी वहाँ बच्चे पड़े वो मुझको बताती थी कि वो कहीं औरत बिचारी पड़ी है वो पे हमेशा कारण तो नहीं थी लेकिन वहाँ ऐसी पड़ी है कि एक बच्चा उसके भीतर पड़ा है एक बच्चा उसकी गोद में और पीछे ऐसा कर दिया करके तब तो वो बच्चों को कुछ सुरक्षित रख सकती है ऐसे भी हाल हमारे लोग पड़े इसमें दोष हैं कोई ऐसा कहें कि हुकूमत नालायक है इसलिए हुकूमत को क्या कहना था हकूमत कहाँ जानने वाली थी कि इतने लोग परेशान हो दिखाएंगे और उसको पहुँचे हमने तो कोई हुकूमत तो चलाई नहीं है चलाते चला तो दो महीना लगा उसमें हम ऐसी सब आपत्ति आपत्ति कैसे उसको पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते हैं तो इसकी तो हमारे आज बर्दाश्त करनी पड़े ना लेकिन उस बर्दाश्त में पीछे ऐसा बने कि हम पागल बन जाए और हम अपना रोष को कम न करें और कहीं के अच्छा वहां एक जब हमारा तो है दो तो पीछे यहाँ दो लगा तो वहाँ चार लगाए वहाँ चार लगाए तो आठ लगाए तो पीछे वो सिलसिला कभी मिलता ही नहीं है पीछा पीछे तो ये भजन गाने का हमको कोई अधिकार नहीं रहता है अगर ऐसा ही हिंदुस्तान में चलता रहे तो ऐसा हम भजन तो गा सकते हैं सच्चे दिल से गाना चाहिए उनको भजन क्या गाना था हम कोई मधुर कंठ हमारा है अगर हेटो, तो, हेटो तो नहीं सबका मधुर कंठ कहाँ से लावे दूसरों को मधुर सुनाने के लिए थोड़ा को कंठ है भक्ति के लिए वो मधुर कंठ को भी भगवान की भक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद किसी को उस माधुर्य से भगवान उसके उसके दिल में बेहतर और वहाँ अगर उसकी प्रती हो जाती तो ठीक है तो वो भजन तो हम गा नहीं सकते हैं हमेशा के लिए अगर हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो एक तरफ से वो बड़ा है दूसरी तरफ से का तो यहाँ हवाई जहाज़ टूटते हैं तो अभी तो मै को ऐसा ही लगता कि जितने हवाई जहाज उठते हैं वो सब वो कश्मीर खोज के आदमी ले जाते हैं और पीछे वहाँ से वहाँ से आते हैं अच्छे तो कश्मीर में ऐसे भी तो पड़े होंगे ना दरपोक आदमी में उसको कहूँगा जो भागते हैं भागना दान्दे दान्दे तो सब बारे हैं और सब के सब मर जाएं मरना है तो और पीछे बहादुरी से, से मरे तो बहादुर से अगर सारा काश्मीर ज़मीन दोस्त हो जाए तो मुझको तो कुछ होने वाला नहीं है और अगर ऐसा हो गया सुना तो आप समझेंगे कि, कि मैं तो, तो भी वो वो हंसते हँसते आपको चढ़ाने वाला हूँ और कहूँगा कि चलो हम तो कम से कम हमारी आँख तो नाचे ये मैं कहने वाला हूँ अगर ऐसा हो गया तो क्या शर्त है कि वो सब के सब बहादुरी से मच जाते हैं बूढ़े बच्चे भी मुझको कोई दरकार नहीं है बच्चे बच्चे कैसे मर सकते हैं तो बच्चे तो ऐसे होंगे बच्चे कहाँ जाएंगे माँ की गोद में रहेंगे ना या तो बाप बाप के पास रहते हैं और वो सब वहाँ पड़े हैं वो तो उनके पास हथियार कहाँ से गान्दी सब हथियार कहाँ से लाएंगे तो हथियार की मेरे जैसे आदमी को तो परवाह नहीं देती है जिस आदमी ने ऐसा इतरार दिल से कर लिया है कि ये जान है वो सब सब चीज़ पर विदा करना है वो जाना जब इसी जाएगी तब तो पीछे हम कह सकते हैं कि हमारे में कुछ आत्मा है वो अमर है नहीं तो हमारी आ, हमारा शरीर है वो आत्मा बन जाता है उसकी हम पूजा करें तो ऐसे तो हम बनता बनना नहीं चाहते ऐसे है ही तब पीछे वो जब मर जाते हैं के तो योग में बच्चा रहता है और माँ मर जाती है माँ खुशी से हंसती हसी है, अच्छा हमको मरना ही है ना वो आदमी अपने रोग आ गए सब रहते हैं रहते हैं तो पीछे ये होता है कि जितनी लश्कर के रूप यहाँ से गए हैं ना वो भी मैं आपको कहता हूँ कि नाचते नाचते मरने वाले हैं उसको मरना तो है ही मरने के लिए गए पीछे शिमला तो रह सकते हैं तब कि जब वो वहाँ कैसे हैं तो खैर है अभी काश्मीर पर कोई चढ़ाई नहीं करता है कश्मीर में सब शांति हो गई है और अभी शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो पड़ा है शेख अब्दुल्ला तो सबका भाई बंध है मुसलमानों का ही नहीं हिंदू का है सिखों का है क्रिश्चियन का है पारसियों का है शुक्रिया तो कश्मीर में आकर लेते हैं और रहना चाहते हैं अंग्रेज भी जाते हैं तो अंग्रेज का भी वो दोष है सबको कहता है कि आओ हमारी काश्मीरिया की खुबियाँ देखो यहाँ पे फल खाओ यहाँ जो हम कशप करते हैं हाट से हाट के कारीगर कश्मीर में खूब बहुत बढ़िया ऐसे खूबसूरत कपड़े बनाते हैं जिसका दाम भी वो पेट भर के लेते हैं तो पेट भर के दाम दें कश्मीर तो उन लोगों पर जिंदा रहता है तो जितने मुसाफर वहाँ जाएँ जितने बाहर से आने वाले हैं वो भी चले जाएँ वो सब उनके दोस्त ऐसा मेरे दिल में है कि शेख अब्दुल्ला है और वो अभी कश्मीर का मालिक बन गया है महाराजा तो है महाराजा के नाम से वो मालिक बनता है लेकिन महाराजा ने उनको मालिक बना दिया है अभी तो जो कुछ करना है वो तुम करो रेना है तो रेगा कश्मीर जाना है तो जाए ऐसा हो गया है आज तो एक तरफ से मैंने आपको कुरुक्षेत्र में क्या हम कर रहे हैं क्या हमारे हाल हैं वो बताता हूँ दूसरी तरफ से काश्मीर में क्या हो रहा है वो, वो तीसरी तरफ से देखो मिले ऐसा तो कुछ है ही नहीं हम क्यों ही इन चीजों की बर्दाश्त करना पड़ता है वहाँ पाकिस्तान का देखो तो पाकिस्तान में इतने मुसलमान दिया जाए जा, जाने की कोई कोई कोई सबब तो हो नहीं सकता है अपने आप जाना चाहते हैं तो कहीं जाए कुछ कोई रोकने वाला पड़ा है लेकिन आज तो काफी वहाँ चले जाते हैं हमारे दक्ष्य इसमें तो मुझको तो शर्मिंदी आती है फिर तो मेरे पास कोई भाई, भाई वो कहे मुझको कि अभी हम बस खड़े होकर टटार होकर खड़े नहीं रह सकते कब मर जाएंगे उसका कोई दिया तो इसलिए वो डर नहीं तो हमारे रेडियो में प्रवेश कर दिया तो उसको बुरा करता है कोई भी नुकसान एक औरत मेरे पास आती है और कहते हैं वहाँ तो वो वो पठान है वो पठान मेरे पीछे पड़ा है तो वो मेरा हृदय तो होता है कि पठान क्या उसके पीछे पड़ा वाला था और जिसके पीछे भगवान पड़ा है उसके पीछे पठान हो कोई भी हो उसका परवा क्या है उसको लेकिन भगवान पीछे पड़ा, पड़ा है वो तो जानते नहीं है भगवान कहाँ है उसका पता भी उसको नहीं है तो पीछे पठान आया तो है तो डरती है कोई कोई बदमाश आया सिखाया इन द्वारा कोई भी बदमाश कोई बदमाश ही वो एक पठान का ही क्षेत्र है ऐसा थोड़ा है उसने कोई ऐसा इजारा रख लिया है तो सब जगह पे पड़े हैं तो वो भी ऐसे ऐसे व्यभिचाली बन सकते हैं तो व्यभिचारी लोग रहते हैं तो जो पति है, जो पवित्र स्थिति है वो तो इस, वो तो कांपुठेगी लेकिन काम उठे क्यों वो काम उठे अगर वो जानती है कि भगवान तो उसके पास पड़ा है तू मुझको क्या है है है मेरे मेरे पास पास तो राम दे दे दे दे दे तो राम तो जी भगवान था वो मेरे पास पड़ा है। तू क्या मुझको डराने वाला था खबरदार याद रखनी तो तेरा भस्म हो जाएगा वो सुनाती थी वो छोटी सी लड़की थी लेकिन लड़की ने वो वो वो पवित्रता थी जिसकी वजह से वो पवित्रता हो तो सबसे बड़ा हथियार है तो, भी भी तो सुना सकती थी तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम इस बदा मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो इस प्रार्थना में कहा है ऐसे हम बन जाए एक एक स्त्री एक एक दोस्त जो तो इस प्रार्थना में आए हैं वो सब बन जाते हैं और बने तो पीछे गुलाब की खुशबू के मंद सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा जब फैल गया तो हिंदुस्तान में कब आज जो अत्याचार है आज हम ये बन गए हैं पागल से बन गए हैं भीड़ है सब कुछ भड़ा है चार नहीं है आज हिंदुस्तान में आपत्ति है और सबकी सब की आपत्ति में आपको कहता बस वो कचरा के जैसे हमारी पवित्रता के पीछे पीछे वो हटने वाली है मैं तो इतनी ही प्रार्थना आज तो करूँगा ईश्वर से कि हम अच्छे बने जिससे जिस वो कश्मीर में जो हो रहा है वो भी उस भय में से हम मुक्त हो जाएं और यहाँ जो हमारे लोगों पर जो तो निराधार आ गई हैं उनका भी भला हो वो भी अच्छे हो जाए और भले रहें मैंने ये भी सुना की उसी कुरुक्षेत्र में बदमाश पड़े हैं एक वक्त तो उसको एक कमली गई तो पीछे दूसरी दूसरी तरह से आते हैं कमली लेना चाहते हैं वो जानते नहीं है तो उड़ने का नहीं मिला है पहनने का नहीं मिला है कई औरत ऐसी पड़ी है कि जो आई तब से जो कपड़े थे वही कपड़े आज उसके पर है तो बर्दाश्त नहीं होती है ये सुनकर बर्दाश्त नहीं होती है के क्या होगा लेकिन ऐसी है वो है, वो वो डॉक्टर कहती तो कर नहीं सकती, उसी ने कहा कि तो, तो आज तो इतना ही आपको कह दू की जिससे हम समझ जाए कि हमारा धर्म हमको कहाँ ले जाता है और हम ठीक होते हैं तो नहीं ऐसे ऐसे देश के वासी हम हैं कि नहीं है कि जगह पर न आ है शौक